में दूसरा वर्ण का सिद्धांत मुख्य सिद्धांत शुरुआत हुआ था तो का पूर्व था कि शास्त्र प्रमाणक मानने के लिए वेदांतों को प्रतिपत्ति विषय रूप से विधि विषय मानना पड़ेगा इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि कर्म और ब्रह्म विद्या दोनों का फल अधिकारी आदि भिन्न है वो कर्म और विद्या का फल एक नहीं है अधिकारी भी एक नहीं है अनुष्ठान प्रकार भी एक नहीं है इससे संबंध में कर्म में कैसे अनुष्ठान होता है इसके विषय में कहा कि कर्म शारीरिक मानसिक वाचिक तीन प्रकार के होते हैं उसमें जो पूर्व कांड में अथा दो इत्यादि के द्वारा इन तीन प्रकार के कर्म का विचार किया उसमें धर्म का भी अधर्म का भी दोनों का विचार हुआ क्योंकि धर्म अनुष्ठान करने के लिए और अधर्म का ज्ञान चारने के लिए होता है परिहार के लिए होता है और ये शरीर वाम मनो से जो कर्म होता है उसका फल दो प्रकार के होते हैं सुख और दुख और सुख दुख का अनुभव विषयेंद्रिय से होता है इस प्रकार जो भी सृष्टि में है ब्रह्मादि से लेकर के स्थावर कर जितनी सृष्टि में है यह सब इसी कर्मबल के संबंध में ही है ऐसा कर्म का स्वरूप है तो जहां सुख में तारतम्य देखते हैं वहां धर्म में भी तारतम्य कहना पड़ेगा और धर्म में तारतम्य कर्म का तारतम्य से होता है और उसका तारतम्य अधिकारी तारतम्य से होता है अधिकारी तारतम्य अर्थित्व और सामर्थ्य को लेकर होता है जिसका जितना अस्तित्व है जितना सामर्थ्य है उसको लेके अधिकारी तारीख नहीं होता है इस प्रकार कर्म की व्यवस्था अब इस स्थिति में यहाँ जो कर्म करके जो फल प्राप्त करेगा उसके लिए शास्त्र में दो मार्ग कहा है जैसे आने का अधिकारी कर्म करेंगे उसको फल प्राप्त करना हो तत्त अधिकारी को वो दो मार्ग से जाएंगे तो कौन कौन मार्ग है ये कहा एक को उत्तरायण मार्ग कहते हैं दूसरे को दक्षिणायन मार्ग कहते हैं उत्तरायण मार्ग से वे लोग जाते हैं जो उपासना की हो या उपासना सहित कर्म का अनुष्ठान किया हो विशेष कर्मों का निर्देश है उसके अनुसार उत्तरायण मार्ग से गमन करेंगे एक कहा तथा यागा अनुष्ठाइनाव विद्या समाधि विशेषा उत्तरेण पथा गमनम यागादि का अनुष्ठान जो करता हो और उपासना सहित विशेष अनुष्ठान करता हो उपासना भी करता हो या उपासना सहित अनुष्ठान करता हो वे जो कर्माधिकारी है उत्तरेण पथा गमनम उनका गमन उत्तर मार्ग से होता है उत्तरायण मार्ग से होता है केवल ही इष्टापूर्त दत्त साधन ही धूम दक्षिणेन पथा और केवल कर्म होते हैं केवल जो काम्य कर्म होते हैं उसको केवल कर्म कहते हैं जिसमें उपासना आदि का संबंध नहीं ऐसे केवल कर्मों के द्वारा केवल कर्म होता है ये शास्त्र विहित वर्णाश्रम विहिध गृहस्थाश्रम आदि के लिए जो अनुष्ठेय कर्म होते हैं उसको केवल कर्म कहते हैं वो जो भी कर्म करता है जो नित्य कर्म करता है ये सब अवश्य कर्तव्य होते हैं तो ये केवल ही वो केवल कौन है इष्टापूर्त दत्त साधन जी वो तो तीन प्रकार के होते हैं तीन साधन है उसमें एक इष्ट दूसरे का नाम है पूर्त और तीसरे का नाम है दत्त इपूर्त दत् इष्टपूर्तम मन्यना वरिष्ठ मुंडपोप तो इष्टापूर्त कर्म गृहस्थों के लिए कर्तव्य होता है कौन है इष्टापूर्त कर्म ये कहा गया है अग्निहोत्रम अग्निहोत्र तपस्यम वेदा चुपा आदि वैश्वेव चीष्ट अभिदीयते ये इष्ट कर्म इष्टकर्म कहे जाते इनका नाम इष्टकर्म है एक तो नित्य अग्निहोत्र करना आहार आहार संध्या मुवासिता आहार हर ये चेता ये अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र जो आधान अग्नि आधान करके अग्नि होकर के अग्निहोत्र करना गृहस्थ आश्रम के लिए होता है और तपस्या तत्त समय में जो तपस्या होती है अनुष्ठान होता है वो भी करना चाहिए कि गृहस्थों के लिए भी कुछ तपस्याओं का विधान है उनका भी अनुष्ठान करना चाहिए व्रत आदि और सत्य का परिपालन करना सत्यवाक रहना वेदान से अनुपालनम वेदों का अनुपालन करना स्वाध्याय करना और वेदवीर कर्मों को कराना आदिक्ष्यम जो अतिथि घर में आ जाता है उसको आदित्य सेवा करना अतिथि की सेवा और वैश्वेव वैश्वेव जो भी बिली है बुध बिली आदि अंतर्गत तो वैश्वेव बिली है वैश्वेव बेली भी करते रहना प्रतिदिन ये करना पड़ता है ये इष्ट नाम से कहे जाते ये सब गृहस्थ के लिए है अग्निहोत्र प्रतिदिन करना तपस्थ करना सत्य बोलना वेदों का अनुपालन करना अतिथि सेवा और बेली वैश्व जिसको कहते हैं वो जो भोजन पकाते हैं तो पका करके भोजन को पहले बूध बेली आदि बेली के लिए उसको अलग करते हैं वैश्व देव बेली अलग ही भी होता है सब देवताओं के लिए बलि दे करके तब जा करके उसका भक्षण करते हैं इस कर्म का नाम है इष्टा कर्म ये सब पारिभाषिक शब्द है इसको याद रखना चाहिए इष्टा कर्म से किसको कहते हैं क्योंकि तो आगे कई बार ये आए फिर पूर्त कर्म है पूर्त मैंने ये जो दाना आदि करते हैं जैसे मंदिर बनाना कहीं गांव में कुआं खुदवाना और तालाब बनवाना पानी की व्यवस्था करना लोगों को रहने के लिए कुछ व्यवस्था करना जैसे वापी कुपत अटाका देवता ना, नानी च अन्न प्रसाद मारामा को अभिधीये ये सब पूर्त में आता है ये जब आजकल भी लोग करते हैं वापी मैंने कुआ बनाना वापी कूप ये वापी और कुप में दो एक प्रकार का ही है कि वापी बड़ा होता है कुआ जो है छोटा होता है तटाख आदि और तालाब बनाना डैम बनवाना ये इतर प्रकार पानी के लिए जो जो सुविधा चाहिए वो उसको करवाना देवता आयतन देवता आयतन मंदिर बनवाना जो तो मंदिर पूजा आदि के लिए मंदिर है वेदशाला है इत्यादि बनाना अन्न प्रदान और प्रतिदिन अन्न दान करना अन्न दान जितना हो सके वो करना आराम हा और जो यात्रा करते हैं लोगों को विश्राम के लिए धर्मशाला बनाना धर्मशाला बनवाना अन्न प्रदान अन्न दान करवाना देवतायतन आदि देवता, देवता लोग मैंने मंदिर आदि बनवाना इत्यादि जो भी करते हैं ये सब गृहस्थों का कर्तव्य होता है ये पूर्त कर्म करते हैं पूर्त कर्म के अंतर्गत होता है ये भी उनके जीवन में करता ही होता है ये नित्य कर्तव्य नहीं होते हैं कभी जीवन में एक बार करने पर भी हो जाता है एक बार दो बार जितने बार कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वो पहले वाला नित्य करना चाहिए ये नित्य करने की आवश्यकता है मौका देकर के करना ये हो गया इष्टा और पूर्त दत्त कर्म आ, दत्त कर्म उसको कहते हैं शरणागत संतराणम भूदान चेअिनम बहुर्वेदी के यदान दत्तें शरणागत संतराण जो शरणागत हुआ है अपने शरण में आ गया आश्रय में आ गया उसको रक्षा करना कोई भी भयभी होकर के अपने आश्रय में आता है उसको रक्षा करना ये शरणागत संतराण होता है कोई भी पशु पक्षी भी हो उसी को भी रक्षा करना है और भूदानं से अहिंसनम कोई भूतों को कोई प्राणी को हिंसा नहीं करना बहिर्वेदी का यदानम वेदी बे, बेदी के बे, बहिर् मतलब कोई याद आदि नहीं करते हुए भी जब दान का मौका मिला तो दान देना इसको दस्त कहते हैं ये तीन ही है शरणागत संतराणम अहिंसनम और बहिर्वेदी दानम इसमें तीनों में दान है पहले वाले में तो द्वितीय है आदित्य कर् रूप में और दूसरा जो है आदित्य वैश्वेव धो हो गया और अन्न प्रदान ये अन्नदान है ये पूर्त कर्म में और ये बहिर्वेदी दान ये मुख्य दान मानते हैं ये कुछ भी दे सकता है किसी को अन्न दे सकता है वस्त्र दे सकता है सामान दे सकता है भूदान हो सकता है गोदान हो सकता है सब होता है बहुर्वेदी यानी कोई याग विशेष के संबंध में नहीं है सामान्य रूप से दिया जा रहा यह दत्त कर्म है तो ये सब गृहस्थ के लिए कर्तव्य होता है ये सब ग्रहस्थ करने से ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है ऐसा करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी तो जो समझ करके करते हैं वो समाज के लिए काफी उपकार में होता है तो वो गृहस्थ जो कमाते हैं धन कमाते हैं वो धन का भी तो सदुपयोग होता है और उसमें जो कहते हैं धन जो कमाते हैं उसको दान नहीं देने से वो धन में दोष लगता है घन घोष देखता है इसलिए बोलते हैं कि जितना पैसा कमाते हैं उसका 10 प्रतिशत दान देना चाहिए 10 प्रतिशत दान है और बाकी जो राजा को देना है कर रूप से देना है टैक्स देना वो अलग है उसको छोड़कर के 10 प्रतिशत दान देना मतलब सौ रूपया आपने कमाया वो सौ रूपया को शुद्ध करना है तो उसमें दस रूपया दान देना पड़े दस रूपया किसी प्रकार दान दिया तो बाकी नब्बे रूपया शुद्ध हो जाता है फिर तो उसमें भी जितना टैक्स देना वो भी देना है बाकी बच्चा वो आपका वो खा सकते हैं उससे अच्छा रहेगा ऐसा बोलते हैं ये सब व्यवस्था दी गई है ऐसा रहने से क्या है वो अधिक धन निकटा परेशान नहीं होगा फिर बाकी सब व्यवस्था भी ठीक रहेगी ऐसी व्यवस्था थी आजकल कोई नहीं करते आजकल एक भी नहीं करते दस परसेंट तो बात अलग है एक परसेंट करे तो बहुत बड़ी बात है उससे शुद्ध होता है बोलते हैं धन शुद्ध नहीं होते हैं वो अशुद्ध धन होने से क्या है अशुद्ध धन से जो जो होता है उसका बहुत परिणाम बताया अशुद्ध धन होने से उससे आप अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी बिगड़ बुद्धि बिगड़ने से क्या करेगा वो बाद में ये जो आपने इकट्ठा करके रखा हुआ सारा धन को फालतू खर्च करके खत्म कर देगा वही बुद्धि बिगड़ना है वो, वो कोई धन काम का नहीं आएगा आप ऐसा देख सकते लोग इकट्ठा करके रखते हैं और उसके बाल बच्चे आकर के उसको पूरा खबंड हो जाता है फिर वो क्या क्या करता है सारा नष्ट को खलास करेगा एक मतलब एक पीढ़ी के बाद से फिर वो धन रहेगा महाभारत में स्पष्ट रूप से इसको बोला है विद्रो दीदी आदमी की एक दिन के लिए एक दिन धन रखना एक साल के लिए रखना और एक पीढ़ी के लिए रखने में कितने धन को शुद्ध करना पड़ा जितना आप धन को आगे रखना चाहते हैं उतना धन ज्यादा शुद्ध होना चाहिए तब वो आगे रहेगा नहीं तो आगे नहीं रहता का होकर वो नष्ट हो जाता है तो कर्म का फल होता है इसीलिए इन सबको कहा गया और जो अन्न पकाते हैं वो जितना अन्न पकाते हैं पूरा आपको खाने का अधिकार नहीं है कोई भी अन्न पकाने वाले को ऐसा है पका करके आप अपने आप जो है कपरा बंद करके खा नहीं सकते वो जो है दूसरे को देना है देने के बाद ही उस अन्न में आपका अधिकार बनता है तब तक आप पकाया बात अलग है आपने कमाया आप बनवाया आप पकाया वो सब ठीक है लेकिन जब तक दूसरे को देंगे नहीं तब तक वो अन्न भी शुद्ध नहीं होता सभी में ऐसा है दूसरे को देने का है इसलिए उससे क्या है कि स्वार्थ बुद्धि चले जाती है स्वार्थ बुद्धि चले जाने से भविष्य में जाके आप विचार वेदांत विचार करने लायक हो जाता है ऐसा हो जाता है आजकल तो ग्रंथ को छोड़ो बाकी जो साधु धंधो है सब तो छोड़ करके आया वो भी ऐसे कमा करके सब रखते हैं एक पैसा दूसरे को देते नहीं बिल्कुल महत्व नहीं करता इससे हो जाता है वो अपने पास रह करके आप करना चाहते इससे होता है कि एक तो उनका अधिकार है ही नहीं अधिकार नहीं है सुरु तो से नहीं हो तो दोष हो जाता है इसको अन्न दोष धन दोष इत्यादि कहते हैं इससे मुक्त होने के लिए ये सब करना पड़ेगा ये सब ग्रहस्थ का कर्तव्य बोला इष्टापूर्त दत्त साधने ही इष्टापूर्त दत्त साधना इन साधनों के द्वारा कर्म करता है पूरा जिंदगी में वो गृहस्थ में बिताता है अब वो जो मरेगा तब धूमादिक्रमेण दक्षिणेन तथा गमनम तब धूमादि मार्ग से धूमो रात्रि तथा कृष्णा ठण्मा इत्यादि होता है दक्षिणायन तो उसी के द्वारा दक्षिणायन मार्ग से गमन करेगा अच्छा ये दो मार्ग हो गया त्रादी सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम तो शास्त्रावत्त संवाद मृीस्म गम्य दोनों मार्ग से जब जाते हैं ऊपर के लोगों में वहां भी सुख में देखा गया है अलग अलग प्रकार की सुख होता है और तत्साधन तारतम्य साधन में भी तारतम्य रहेगा एक जैसा नहीं रहता है सुख अलग अलग होगा साधन भी अलग अलग होगा ये शास्त्र से मालूम होता है या वक संवाद ऋषित्वा तो जितना वहां होना चाहिए जितना वहाँ अनुभव करना चाहिए उसको अनुभव करके अथ वाद्वानं वनर्निवर्तनते ऐसा कहा उसके बाद में ये मार्ग से जिस मार्ग से गया उस मार्ग से वापस आ गया पंजाब नि विद्या में ये मार्ग बताया किस मार्ग से वो वापस आएगा वो वापस आके फिर कर्म करता है इसलिए छीड़े बुंडे मत् लोगों की शिविर का वही है इस प्रकार का गमन आगमन इनका होता ही रहता है ये कर्म करेगा फल निकलेगा फिर उससे फल को भोगने के लिए जाएगा और जितना कमाया वो वहां गवाएगा उसके बाद वापस आएगा तथा मनुष्यादिशु नरक स्थावरान देशु सुगलव चोदना लक्षण धर्म साध्य गम्य दे इस प्रकार से मनुष्य आदि में देखिए नरक स्थावरान मनुष्य आदि से ये नरक में स्थावर में रहने वाले सबको लेना नरक में भी रहता है कुछ प्राणी और सावर में जो ये पेड़ पौधे आदि होते हैं इन सब में रहता है सुख लवाहा थोड़ा सा सुख जैसा लिखता है ये लव शब्द जो है ना नाक बराबर दिखाने के लिए सुख जैसा है कुछ है? वो सुख लवाहा चोदना लक्षण धर्म साध्या वो सुख लव जो प्राप्त होता है वो क्या है चोदनालक्षण धर्म का साध्य है जितना सुख हो रहा है तो उसके लिए आपने कुछ धर्म किया है सब हो रहा है ये इससे जाना जाता है कि कितना धर्म किया कितना सुख हो रहा है उसको देकर के अनुमान किया जाता है और उसमें भी तारतम्य वर्तमान तारतम्य भाव से ही रहता एक बराबर सुख किसी को मिलेगा नहीं आप किसी भी स्थिति में एक बराबर सुख लाने की कोशिश करो नहीं होता वो अलग अलग ही सुख होगा किसी को सुख ज्यादा लगेगा किसी को कम लगेगा जैसा कल हमने बताया एक ही स्थान में रहो एक ही खाना खाओ एक ही जैसा रहो सब कुछ एक जैसा होने पर भी सुख में तारतम्य होता ही रहता तथा ऊर्ध गदेश अधो गदेशुवस्तु सुख दुख तारतम्य दर्शनार्थ और इतना ही नहीं दुख में भी तारतम्य होता है ऊर्ध लोगों में अधो लोगों में ऊर््व लोगों में जाएंगे तो भी भी थोड़ा बहुत दुख रहता है अधो लोगों में नीचे के लोगों में जाएंगे वहां ज्यादा दुख रहता है ऊपर ऊपर जाएंगे तो दुख कम रहता है। ऐसे दुख का में दर्शना दुख का में देखा गया दुख किससे होता है अधर्म से होता है तदहे दो अधर्म से प्रतिषेध चोतनालक्षणस्य वो दुख का कारण अधर्म होता है वो और दुख का कारण वो और नहीं होते हमको दुख भोगना है तो हमका अपना कुछ कर्म रहेगा तब तो वो दुख भोग हम सोचते हैं दूसरा कुछ करता है दूसरा कुछ नहीं कर सकता वो जब तक आपका कर्म नहीं है वो कुछ भी करेगा तो आपको लगेगा ही और वो कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा आपको लगेगा आपको लगने का कर्म है तभी आपको लगेगा नहीं तो नहीं लगता तो तद हे दोर से दुख का कारण क्या है अधर्म ही है पाप है वो कैसा पाप हुआ था प्रतिषेध चोदना लक्षण से जिसको वेद ने नहीं करने के लिए बोला उसको आपने किया तब जो है प्रतिषेध जोधना हो गया प्रतिषेध योजना होने से उससे पाप निकल गया हाँ ये, ये कहा आ, वो नहीं खाना है ऐसा बोला लहसुन प्याज आदि नहीं खाना है साधु के लिए बोला वो बोलने से फिर वही खाता है तब तो फिर उसका प्रतिषेध होने पड़ेगा उस प्रतिषेध का आचरण किया तब तो वेद आपको मानेंगे नहीं उसका तो होगा उसके फल होकर क्या जाएगा जो भी प्रतिषिध करेगा ऐसे बहुत सारे माघ हिंसा सर्वा भूत तो किसी प्राणी को हिंसा नहीं करना है निषेध किया तो आप हिंसा करता है तो वो करे इस प्रकार के, के बहुत सारे हैं तत् माने अनुष्ठान के अनुसार और वर्णाश्रम के अनुसार बहुत सारे प्रतिषेध हैं इन प्रतिषेधों का आचरण आप करते हैं तो उससे अधर्म जरूर होगा अधर्म होकर के फिर उसका फल होगा और ये अधर्म पाप कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा जब खाते वक्त तो स्वादिष्ट लगेगा हाँ जो पैदा दिखाने वाले को पूछोग तो बहुत स्वादिष्ट है बोलता है वो स्वाद इसमें लगेगा बढ़िया खाएगा वो बात ठीक है उसमें कोई कमी उसको उस समय पता ही नहीं चलेगा लेकिन बाद में कहीं से उसका फल आएगा वो उसके मन में जाएगा मन में जाकर के वहां से परिणाम होकर के उस कर्म को उत्पन्न करेगा इसीलिए तत्काल में स्वाद आस्वाद का मतलब नहीं है वो विधि और प्रतिषेध के अंतर्गत है कि यह देखना पड़े जब उसमें है उसके बिना नहीं होते इस प्रकार से दुख भी दुख का कारण सुख का कारण सब बताया एक सारा क्या बता रहे कि कर्म से सब कैसा होता है ये बता रहे कर्म की क्या गति अनुष्ठा नाम से तारदम्य गम्य और ये प्रतिषेध का अनुष्ठान करने वाले में भी तारद्य है तो कोई बहुत ज्यादा करता है तो बहुत दुख होता है उसको और कम करता है तो कम दुख होता है कोई बीमार होता है तो कोई देखभाल करने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहता ऐसा भी होता है वो पूरा पड़ा रहता है पूरे दुखी होकर के बच्चा रहता है कोई कोई बीमार होता है तो उसको देखभाल करने वाला रहता है वो दवाई दवाई सब हो जाता है डॉक्टर मिल जाता है सब कुछ है? हो जाता है तो बीमार तो दोनों हो गया लेकिन उसके भोगने में अंदर है ये तारतम्यूसे कुछ सुख दुख होता है कोई कोई ऐसा हो तो बीमार होने के बाद तो दूसरे लोग आकर के और गाली देता है तुम ऐसा किया तो बीमार हो गया ये हो गया ऐसा और कोई दूसरे को क्या आके सांवना देता है कोई बात नहीं भाई वो हो गया हो गया अभी ठीक हो जाएगा ऐसे करके सांवना अब वो उससे थोड़ा संतुष्टि मिलेगा अब जितना दुख है उसमें कम होगा इस प्रकार से शारीरिक मानसिक तो रूप से दुख तो होता है कुछ कर्म फल से लेकिन उसका अनुभव में तारतम्य रहेगा तारतम्य रह करके उसका भोग करता है इस प्रकार पुण्य में पाव में दोनों तारतम्य है सारा तारतम्य ये दिखाई पड़ रहा है अवद्यादिदोषवता धर्माधर्म तारतम्य निमित्त शरीर उपादन पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम अम संसार रूपम ये कह रहे इस प्रकार से दोषवदा ये सब क्यों हुआ क्योंकि अविद्यास्मिता राग देश अभिनिवेश होने के कारण ये सारा उत्पन्न हो गया ये पंचक्लेश हाँ अविद्या है अविद्या के द्वारा अस्मिता हो गई राग हो गया द्वेष हो गया हो गया सब कुछ हो गया तो अविद्या अविद्यादि दोष रहने से धर्मधर्म तारतम्य निमित्तम धर्मा धर्म तारतम्य होगा उससे शरीर उपादान पूर्वक ये धर्माधर्म को भोगने के लिए शरीर को उपादान करना पड़ेगा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा पड़े। सुख दुख तारतम्यम सुख दुख तारतम्य भी रहता है ऐसा ये अनुभव होता है ऐसा अनुभव अनित्य रूपम। यह अनुभव अनित्य संसार में होता ही रहता है श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध स्मृति न्याय लोग सब में प्रसिद्ध है इस प्रकार का संसार होता है वो अनित्य है तारतम्य भाव से रहता है और सुख दुख उसका आधार है अविद्यादि क्लेश रहने के कारण होता है तथा श्रुति ही इसके बारे में श्रुति कहती है श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम क्या है नुति क्या है बताए न वै स शरीर सद प्रिया प्रिय ओर अबहदीरस्ती यथा वर्णित संसार रूपनती देखो जो सशरीर है जो शरीर के साथ मतलब जो शरीर से अभिमान करता है राग रागद्वेश करता है उसको तो प्रिया प्रियोर ओर अबहदीर अस्थि और, और अप्रिय का कभी भी नाच नहीं मतलब उसको कभी प्रिय होता है कभी अप्रिय होता है सशरीर रहने के कारण ऐसा होता है शरीर के साथ अभिमान है तो होना ही यथावर्णितम संसार अनुवसती जैसा हमने वर्णन करके आपको सुनाया संसार क्या है उसी को ही श्रुति अनुवाद करके बोलती है कि ये प्रिया प्रिय कभी नष्ट नहीं होता राग द्वेश के कारण प्रिया प्रिय सुख दुख होता है धर्माल सब होता रहता है और अशरीरं वा न प्रिया प्रिय पृषद किन्तु जो शरीर अभिमान से बाहर चले जाता है उसको तो प्रिया और अप्रिय दोनों स्पर्श नहीं करता प्रिया प्रिय जैसा दिखता है किंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको ये तो दोनों से बाहर हो गया प्रिया प्रिय नहीं लेने से धर्माधर्म में नहीं है धर्माधर्म से बाहर चला गया तो संसार से बाहर हो गया इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा चोदनालक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्य अशरीरत्व से प्रतिषिध्यता जमीजा ये कहने का तात्पर्य है शरीरम भाव संिया प्रिय नश इसका क्या अर्थ है कि प्रिय प्रिय स्पर्शन का प्रतिषेध किया तो धर्म और अधर्म नहीं है सुख दुख नहीं हो रहा है प्रियमन सुख अप्रिय मन दुख इसका प्रतिषेध है ये प्रतिषेध होने से वहां ये नहीं काम करता है यह धर्माधर्म काम नहीं करता है चोदना प्रतिषेध काम नहीं करता है यह समझना पड़ेगा इसलिए चोदना लक्षण धर्मकारित्व शोधना लक्षण धर्म का कार्य अशरीर अवस्था में नहीं है अशरीर अशरीरावस्था क्या है मोक्षाख्य से अशरीरत्व से वो मोक्ष रूप है मोक्ष रूप जो शरीर है उसमें धर्माधर्म का प्रतिषेध किया ऐसे स्थिति में धर्माधर्म के द्वारा मोक्ष होगा कैसे बोल सकते हैं? ये बोलना चाहे धर्म कार्यत्व ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध हो न यदि मोक्ष धर्म का कार्य होता जैसा आपने पहले कहा कि मोक्ष जो है धर्म का कार्य है ऐसा कहा था प्रभाकर ने यदि मोक्ष धर्म का कार्य होता तब तो अशरीरम भाव बंदम न प्रिया ये आयती नहीं कहती कि प्रिया और अप्रिय का स्पर्श का प्रतिषेध करती तो वहाँ विधि निषेध नहीं है यही तो अर्थ है तब उसका कार्य कैसे हो सकता है इसीलिए न उपगत्य वो विधि प्रतिषेध का कार्य मोक्ष नहीं हो सकता ये युक्ति नहीं है ये कहा तो पूर्व से पूछता है अशरीरत्व तो में वह धर्म कार्य निधि चेक आप क्या कह रहे हैं कि अशरीरत्व तो रहने से धर्मा धर्म का स्पर्श नहीं होता है ये ठीक है किंतु हम कह रहे हैं कि अशरीरत्व तो का अशरी तो है, ही धर्म का कार्य हो सकता है ये अशरीरत्व मोक्ष है वही धर्म का कार्य है उसके बाद धर्माधर्म नहीं छोड़ दो किन्तु वो वो जो बना है ना वो तो, तो धर्म का कार्य हम कह रहे हैं तो बोलता ना तत्व स्वाभाविकत्व ये अशरीरत्व तो जो है ना ये स्वाभाविक है स्वाभाविक मैंने वस्तु दिया कोई कार्य से बना नहीं है शरीर तो, शरीर तो अपना स्वभाव है वो स्वरूप है स्वरूप को स्वभाव कहा स्वरूप लक्षण से है ये इसीलिए स्वाभाविक होने से उसको धर्माधर्म से बनाया ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि शरीर को स्वाभाविक नहीं कहते शरीर तो आ गया है और जाता है और शरीर का अभाव को स्वाभाविक माने कोई कार्य नहीं कर सकते शरीर का अभाव क्या होगा वो कोई कार्य नहीं होता है इसीलिए वो स्वाभाविक है यानी आत्मा के स्वरूप में ही वो शरीर रहता है तो ये बोला कहा पता चला आत्मा के स्वरूप में शरीर रहता है तो अशरीरत्व को धर्म का कार्य क्यों नहीं मानना चाहिए तब कहते हैं अशरीरम शरीर टू अनवस्थे वम दं महानम भूमात्मानम मो उस आत्मा के बारे में कहता है कि वो आत्मा तो अशरीरम किंतु शरीरेशु अवस्थित वो शरीर में रहता है किंतु वास्तव में वो अशरीर है अपंजों अयम पुरुष ऐसा है अनवस्थेशु जि, जितने अनित्य है उसमें नित्य रूप से ये रहता है महातम सर्वत्र व्यापक है विभुमात्मान सभी में कण कण में व्यापक है ऐसे जो विभु आत्मा को जानकर धीरो न सोचती जो धीर व्यक्ति है ज्ञानी पुरुष है वो शोक नहीं करता तो ये स्पष्ट बता दिया अब ये अचरीरम आत्मा का स्वरूप है स्वरूप होने से आप धर्म का कार्य कैसे कर सकते हो धर्म का कार्य नहीं हो सकता स्वरूप है तो धर्म का कार्य नहीं होगा क्योंकि स्वरूप का मतलब है अनबातम स्वरूर इधर आश्रय से जो नहीं होता है वही स्वरूप होगा तो अब उसमें स्वाभाविक कार्य रहने से स्वाभाविक उसका स्वरूप रहने से उसको फिर धर्म का कार्य नहीं माना जा सकता ये धर्म का कार्य होगा तो वो इधर अपेक्षित हो गया इधर अनुरूपित तो नहीं रहेगा इधर इधर तो रहेगा उसको तो स्वरूप स्वभाव नहीं हो सकता और भी कहते हैं आप प्राणो यमना शुभ्र आत्मा तो प्राणादि से भी है और मन भी नहीं है और अत्यंत शुद्ध है असंगो ही पुरुष वो किसी के साथ संघ नहीं करेगा तो वो किसको कौन बनाएगा इत्यादि श्रुति इन सब श्रुतियों से ये मालूम होता है ये जो अशरीरत्व स्वरूप मोक्ष आत्मा का जो स्वरूप है वो कोई भी धर्म का कार्य नहीं है उसको बनाया नहीं जा सकता अदयव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्व नित्य सिद्धम इसीलिए ही ये अनुष्ठेय कर्म वाला विलक्षण आप ये अनुष्ठेय कर्म के पीछे पड़े हैं कि अनुष्ठेय कर्म से मोक्ष होगा कहा किंतु यह अनुष्ठेय कर्म यहां कोई काम नहीं कर रहा हम किसको कोई कहे कि आप आकाश को बनाओ ऐसा कहा और आकाश को बनाने के लिए ये कर्म है ऐसा किसी को कहा तो व्यर्थ हो जाता उसका कर्म क्योंकि आकाश पहले से बना हुआ होता है उसको कोई नहीं बना तो अनुष्ठेय कर्म का फल तो बाद में दिखना चाहिए पहले नहीं रहना चाहिए बाद में दिखना चाहिए तब वो अनुष्ठेय कर्म सार्थक होगा और जब पहले से है तो अनुष्ठेय कर्म निरर्थक होगा इस दृष्टि से ये मोक्ष को अनुष्ठेय कर्म का फल नहीं मानना चाहिए अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण है ये मोक्षाक्षम इसका नाम है मोक्षाक्ष मोक्ष है नाम उसका अशरीरत्व जो अशरीरत्व का मतलब यह मोक्ष ही है क्या शरीर मैंने शरीर नहीं है मर के चला गया ऐसा नहीं है ये मरने की बात नहीं कह रहे आत्मा की बात कर आत्मा तो अशरीर है कह रहा है आत्मा शरीर कहने से शरीर के साथ उसका संबंध नहीं है ऐसा कह रहा है शरीर का संबंध आपने निश्चय किया लेकिन है ही नहीं वो नित्य इनकी सिद्धम और वो नित्य है स्वाभाविक है और नित्य स्वाभाविक को बनाया नहीं जा सकता इसलिए कर्म का फल नहीं है ऐसा भाष्य लंबा पूरा अपने सिद्धांत को बता दिया दे आगे और इसका प्रतिकरण करेंगे इसकी टीका कर अत्र इसके लिए टीका कहते हैं प्राप्तम पक्षम अनुद्या सिद्धांत जो प्राप्त पक्ष है प्रभागर का पक्ष था उसको अनुवाद करके सिद्धांत कहते हैं मुख्य सिद्धांत परम निराश प्रति जानीते न ना कहने का मतलब जो कुछ आपने अभी तक कहा वो कुछ भी सही नहीं है ना एक नाम आ गया ये प्रतिज्ञा है न कर्मवेयाधीति उक्त निषेधे हे दुमाहा कर्म के समान ये ब्रह्मज्ञान विधेय नहीं है विधि का विषय नहीं है इसके लिए उक्त निषेधे जो निषेध कहा गया ना करके निषेध किया उसके लिए हेदु कहते अभी जो जो कहने जा रहे हैं सारा हेदु है कर्म की स्थिति कुछ और है और ब्रह्मज्ञान की स्थिति कुछ और है तो इसीलिए इन दोनों को मिला नहीं सकते कर्म जैसा ब्रह्मज्ञान है ये कभी भी नहीं कर सकता है इसके लिए हेदु दिया कर्म ब्रह्म विद्यालय विलक्षण्या भाषण में कहा कर्म और ब्रह्म विद्या बल में विलक्षणता है यदि विलक्षणता नहीं होते तो ब्रह्म विद्या के कोई आते नहीं उसी को स्पष्ट करते हैं तदेव वक्तम कर्म भिनक्ति उसी को स्पष्ट करने के लिए कर्म का भेद दिखाते हैं भिनक्ति मैंने भेद करके दिखाते शारीरम कर्म श्रुति स्मृति प्रसिद्ध धर्माख्यम ये कर्मा तीन प्रकार का है तीन भेद से युक्त है तत्त कर्म भेदे देहा देहे सर्वस्य सर्वयोगे क्वचित कस्य प्राधान्या अभी देखिए ये शारीरिक और मानसम कर्म ये तीन बोला ये तीनों जो है बिल्कुल अलग अलग है ऐसी बात नहीं है कोई भी कर्म होगा तीनों का संबंध तो ये ना कि प्रकार इन्हें रहेगा वो कोई भी शारीरिक कर्म करेगा तो बिल्कुल मन नहीं है ऐसा तो नहीं होता है मन का भी संबंध रहता है वाणी का भी संबंध रहेगा तो फिर क्यों अलग अलग कहा तो बोलते हैं इसमें प्राधान्य को लेकर के कहा यद्य शरीर के बिना वाणी से कर्म नहीं हो सकता मन मन का बिना जो है शारीरिक कर्म नहीं हो सकता तो भी एक एक के प्रधानता है तो तत्त कर्म भेद, उन उन कर्मों में जैसे शरीर आदि उस, उस, उस कर्म में देहादे सर्वस्व उपयोग देहादि सभी का उपयोग होने पर भी मन तीनों साथ में रहने पर भी क्वचित कस्त प्राधान्या कहीं किसी की प्रधानता है यानी शरीर में शरीर की प्रधानता वादिक में वाणी की प्रधानता मानस में मन की प्रधानता इसको लेकर के तीन प्रकार किया गया तमाणमा उसके लिए प्रमाण कहते हैं श्रुति स्मृति सिद्धम ये कहा श्रुति और स्मृति में सब जगह ये बहुत इसके बारे में कहा अब कहाँ कहाँ कहा, कहा, कहा, कहा इसको बता अग्निहोत्र जुहुयात ये श्रुति में कर्म के बारे में कहा सारी भी कर्म के बारे में ब्रह्मयज्ञमाण ये वाचिक कर्म के लिए ब्रह्मयज्ञ मन स्वाध्याय करना स्वाध्याय करते हुए संध्या मन साध्याय संध्या करते हुए मन से ध्यान करना चाहिए यानी संध्या के समय में जो कहा गया ध्यान करने के लिए मन से ध्यान करना है ऐसा कहा तो वहां ध्यान करना इत्यादि श्रुति ही इत्यादि है ये तीनों के लिए कहा अलग अलग और स्मृति क्या है शरीर व मनोभे कर्म प्रारभ दे इत्यादि स्मृति ही ये गीता की स्मृति है लोगे भी तत्प्रसिद्धम मतवा उत्तम लोग में भी ऐसा ही प्रसिद्ध है क्या है कि श्रुदी स्मृति सिद्ध धर्म को ऐसा ही कहा गया शारीरिक वादिक मानसिक रूप से ही प्रसिद्ध है लोग न्याय सिद्धम से येदित्स न्याय से भी सिद्ध है आगे जो दिखा रहे हैं वो युक्ति से दिखा है यद विषया जिज्ञासा अथा दो धर्म जिज्ञासा ये सूत्रता ये पूर्व मीमांसा में न्याय से सिद्ध किया था कि धर्म मीमांसा करके जो कहा गया है वो इन शारीरिक वादिक मानसिक कर्मों को ही कहा गया ठीक है यहाँ अभी एकदेशी शंका करता है पूर्व के एकदेशी आपने ये तीन विभाग जो किया उसमें वो बोलता है कुछ छोड़ दिया स्वाध्याय अध्ययना तस् धर्म जिज्ञाफल हेतु तरण वेदवाक्याचारित वदत धर्म सेचारित्वा न्याय सिद्धवे भी कथम अधर्म से तद विषयता ये धर्म के बारे में तो विचार किया ठीक है किंतु अधर्म को कैसे आप न्याय सिद्ध श्रुति सिद्ध कहेंगे क्योंकि वहां अधारू धर्म जिज्ञासा ऐसा आया और अधर्म जिज्ञासा आया नहीं है तो स्वाध्याय आनंद अध्याय अनंतरम स्वाध्याय का अध्ययन करने के बाद ये पहले स्वाध्याय और अध्ययन अव्याय इस विधि के अनुसार स्वाध्याय अध्ययन करने के बाद में तस् जिन्होंने स्वाध्याय का अध्ययन किया धर्म जिज्ञासा बल वो धर्म करेगा स्वाध्याय करने के बाद में मुझे क्या करना है आगे उसके विषय में विचार करेगा वो जिन स्वाध्याय वाक्यों को लेकर विचार करता है उसी का ही धर्म जिज्ञासा में मिलेगा उसको इसको ऐसा प्रयोग करना इत्यादि निर्णय तथम जिज्ञासा करने के बाद उनको निर्णय करने के लिए वेद वाक्य विचारि वेद वाक्यों का विचार करना चाहिए ऐसा कहते हुए इस वाता धर्म से विचार तत्व वहां धर्म का ही विचार किया है पूरे ग्रंथ में धर्म का विचार किया स्वाध्याय करने के बाद जो धर्म का ज्ञान हुआ उस पर विचार किया तस्वीर न्याय सिद्धते धर्म तो न्याय सिद्ध है यानी पूर्वमीमसा न्याय से सिद्ध है कथम अधर्म से तद विषय किंतु अधर्म उसका विषय कैसे हो सकता है न्याय का विषय अधर्म नहीं हो सकता है तो अधर्मों भी हिंसा आती थी तब कहते हैं कि धर्म शब्द से उपलक्षणत्व महा धर्म शब्द तो उपलक्षण है यहाँ धर्म को भी जानना है अधर्म को भी जानना है सही को भी जानना है गलत को भी जानना है कोई कोई सही मात्र जानने की प्रयास करते हैं, गलत को नहीं जानता वो क्या कर नहीं करना चाहिए उसको भी जानना पड़ेगा कि कर्तव्य अकर्तव्य दोनों विचार करना हाँ कर्म और अकर्म कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है ये सब जानना पड़ेगा तो जानने से ही सही कर्म कर सकता है केवल कर्म मात्र जानेगा तो विकर्म करता हुआ तो उसको पता नहीं चलेगा कि विकर्म कर रहा है कर रहे है, चले चले। तो कर्म का ज्ञान मात्र से चलेगा नहीं इसी प्रकार यहाँ धर्म का अधर्म का दोनों का ज्ञान चाहिए धर्म का ज्ञान आचरण करने के लिए अधर्म का ज्ञान त्यागने के लिए हिंसा आदि नीति अभक्ष्य भक्षणादि संग्रहा ये भाष्य में का अधर्मोसादि प्रतिषेध चोदनालक्षणा जिज्ञा परिहाराया तो अधर्मा हिंसा आदि से क्या लिया हिंसा आदि से हिंसा तो नहीं करना है वो प्रतिषेध का विषय है तो इस आदिपद आदिपद अभक्ष्य भक्षणादि संग्रह जो अभक्ष्य है उसका भक्षण नहीं करना चाहिए जो भक्षण नहीं करने के लिए निषेध किया उसका भक्षण नहीं करना चाहिए तो अभक्ष्य भक्षण दो, तो बहुत बड़ा पाप होता है जैसे हिंसा आदि से पाप होता है ऐसे अभक्ष्य भक्षण से भी पाप होता है फिर शंका करता है पूर्व पक्षी एकदेशी चोदनालक्षणत्व धर्म से जिज्ञास भी खुदो अधर्म से तदात ये धर्म तो चोदनालक्षण है चोदनालक्षणों अर्थो धर्म वो धर्म का लक्षण दिया कि जो चोदना का विषय होगा विधेय का विषय होगा वही तो धर्म होता है किंतु अधर्म कैसे उसका विषय होगा अधर्म को जानने का मतलब अधर्म के बारे में चिंतन करना अधर्म के बारे में चिंतन करना भी गलत है ना अधर्म के बारे में चिंतन क्यों करना है वो तो उसको छोड़ देना चाहिए जो अधर्म हो रहा है हो रहा है अभी क्या करना है उसको इसलिए उसके चिंतन करके वो बुद्धि में उसको चलाना ठीक नहीं है इसीलिए धर्म का चिंतन करने पर काम चलता है अधर्म का चिंतन छोड़ देना चाहिए पुदू अधर्मस्य से तथा अधर्म को चिंतन करने की आवश्यकता क्यों है इसे आशंका ऐसा करने पर कहा कि अधर्म को चिंतन कर इसलिए करना चाहिए क्योंकि तो उसका परिहार करना है उसका ठीक से निवारण करना है तो उसका चिंतन चाहिए चिंतन के बिना ठीक से निवारण नहीं कर सकता धर्मो ही पुरुषम निःश्रेय सेना समयक्ति दी अधर्म जिज्ञासा तो विफला इति आशंक धर्म ही पुरुष के लिए निश्रेयस का कारण बनता है धर्म का आचरण करने पर पुरुषार्थ सिद्ध होता है तो इसलिए तद जिज्ञासा से आज उसके संबंधी जिज्ञासा होना चाहिए किंतु अधर्म जिज्ञासा तो विफला अधर्म का जिज्ञासा करने से कोई फल तो है ही अधर्म का जिज्ञासा करे तो कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध होगा कोई पुरुषार्थ हो सिद्ध नहीं होगा ऐसी आशंका करने पर कहते परिहार आए उसका परिहार करना आवश्यक होता है परिहार करने से ही उस आगे जो है आप धर्म को ठीक से कर पाएंगे वो परिहार नहीं किया तो अधर्म भी उससे जहाँ जुड़ेगा आपको पता नहीं चलेगा उक्तम कर्म रूपम अनुद्या तत्फल रूप आह इस प्रकार कर्म का स्वरूप करके अभी उसके फल के बारे में विचार करते हैं यहां तक कर्म का विचार हुआ कि धर्म अधर्म दोनों का जिज्ञासा करना चाहिए इत्यादि फल में क्या है की तयो हो निधि राखी में कहा तयो हो चोदनालक्षण धर्माधर्मयो यही फल है लक्षण है अर्थ और अनर्थ है धर्म और अधर्म है इसका फल क्या है सुख दुखे सुख दुख है सर्वोक प्रसिद्धविद्धा विद्याफला भेद सूचयती ये सर्वोक प्रसिद्ध होने से विद्वान् के लिए सिद्ध होने वाले विद्याफल से ये भिन्न है जो विद्याफल है ना ये विद्या फल सबके लिए सिद्ध नहीं है सर्व लोग प्रसिद्ध नहीं है सब लोग उसके बारे में जानता नहीं है कि विद्या का फल क्या है ब्रह्मज्ञान होने से क्या प्रयोजन होता है लोग नहीं जानते किन्तु ये धर्माधर्म के विषय में सामान्य लोगों को ज्ञान है कि सुख सुख के लिए धर्म करना पड़ेगा इसलिए वो निरंतर धर्म करने के चक्कर में रहते हैं और धर्म करने के चक्कर में करते करते वो आदर्भ भी करता है वो मार पड़ता है पुण्य फल्छी पापन कुरि मानव भाषा लोका का हुण्य का फल चार है किंतु करते करते पाप कर देता है अब वो पुण्य जो फल मिल गया वो भी खो देता है तो इसीलिए वो यहाँ प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया भाट्य का प्रत्यक्ष शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं ये सुख दुख क्यों होता है लोगों को मालूम है सामान्य रूप से किन्तु विद्या का फल लोगों को मालूम नहीं विद्या फल तो विद्वान को मालूम है सर्वलोग प्रसिद्ध जो सुख दुख है वो कर्म का विषय है और विद्या का फल तो विद्वान ही जानता है ये विरल लोग ही जानता है कि वो कौन क्या है विद्या क्या है उसका फल क्या है साधन क्या है सुखमात्र विद्यालम इदम दुखम अभी ही भेदांतरमा हाँ इसमें भेद क्या है कि विद्या का फल तो सुखमात्र होता उसको दुख होता ही नहीं जैसे भी विद्या का साधन रूप से जो भी करते हैं उसमें दुख जैसा कुछ दिखाई पड़ता है वो साधन में सभी में दुख रहता है जैसे कठिन से कठिन आप साधन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सुख होगा लेकिन साधन करते समय वो दुख रूप जैसा रहता है पीड़ा ही रहता है फल आएंगे तब होगा और कभी भी साधन जो है फल नहीं होता है साधन अलग होता है और फल अलग होता है तो फल जो है सुख या दुख दोनों में से होगा किंतु साधन क्या होगा श्रम साध्य होगा साधन करते समय कुछ सुख भी हो सकता है कुछ दुख भी हो सकता है कुछ अच्छा लग भी सकता है कुछ कठिन भी लग सकता है दोनों रहेगा किंतु उसको फल नहीं मानना चाहिए साधन को कोई फल नहीं मानते हैं साधन को फल कभी नहीं सोचना चाहिए कई लोग ऐसे भी करते हैं कि साधन को ही फल मान लेते हैं ऐसा नहीं साधन को तो साधन होता है साधन पूरा होने के बाद फल मिलेगा जैसे अभी गंगोत्री जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया गाड़ी में बैठना साधन है फल नहीं मिला तो गाड़ी में बैठने पर बहुत दुख कष्ट सब होगा जो जो जैसा जैसा आप चल रहा है चल करके वहां पहुंचेगा वहां पहुंचने के बाद सुख प्राप्त होगा वो उसका फल है ये तो साधन हुआ वो फल हुआ इसलिए साधन में फल की आकांक्षा नहीं करना सा। चाहिए फल साधन संपन्न होने के बाद फल की आकांक्षा हो सकती है फल मिल जाएगा साधन में नहीं करना चाहिए इसलिए विद्या आर्जन करते समय बहुत कठिन होगा धन आर्जन करते समय भी बहुत कठिनाई होगी क्षण कर्ण विद्या आ, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो तब उसको विद्या प्राप्त हो सके अब फिर अल्पफाल्त घूमेगा तो उसको विद्या प्राप्त नहीं होती और एक कण का एक कण को भी वो बचा के रखा थोड़ा सा पैसा मिला उसको भी बचा के रहता तो धन संपन्न हो सकता पैसा आ गया खर्च कर दिया इतना आ गया इतना हो गया वो हो गया ऐसा तो उसको तो संबन्न नहीं हो पाएगा एक एक रुपया को बचाता है तब वो संपन्न होता है इसीलिए क्षणश कणश क्षण से विद्या को प्राप्त करे और कणश धन से प्राप्त करिए यह तो कितना तो तो कठिन होता है आर्जन दुखम आर्जदाना चाहे धन को आर्जन करना भी बड़ा कठिन है आर्जन किया हुआ रक्षा करना बहुत कठिन है ये सब कुछ करने के बाद में फिर अंत में जाके सुख होगा ये सब साधन कोटि में है तो साधन कोटि में जो है उसमें सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए उसको सहन करना चाहिए जो जो हो साधन हो क्योंकि फल में ही सुख दुख की इच्छा कहनी चाहिए इसीलिए सुख मात्र विद्या बलन का विद्या का फल तो सुख मात्र है उसमें आगे भी पीछे भी कोई दुख होने की संभावना नहीं है किंतु दूसरा क्या है इधन दुखम अपनी कर्म का जो फल है एक समय में सुग है दूसरे समय में दुख भी उसमें रहता है थोड़ा थोड़ा दुख भी उसके साथ में रहेगा पूरा सुख नहीं होता जितना भी सुख भोगने वाले होते हैं उनको पूछो वो हमेशा चिंतित रहते हैं सुख भोगने में वो पूरा तृप्त नहीं रहते हैं तो चिंता आई रहती है वो जब व्यंजन बना के खाएंगे बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खा रहा है लेकिन उस समय यह सोचता है कि ये जो व्यंजन खाएंगे तो हमारा आगे जो है फिर ये जैसे बीमारी हो जाएगी पेट खराब हो जाएगा ये चिंता करने चाहिए वो दुख भी होता है उसके साथ ऐसे करके कर्म का पूरा फल ऐसा है विद्या का फल ऐसा नहीं है इस प्रकार भेद है ये दिखाना चाहते मैंने भाष्यकार के एक एक शब्द को टीकाकार जोड़ रहे हैं कुछ न कुछ अपने अभिप्राय से अकार्य करण विद्याफलम लभ्यम कर्म फलम तो अन्यथा विशेषांतर महा और भी विशेष है ये जो विद्याफल है ना ये कार्यकरण संबंध से नहीं होता है अकार्य करण कार्य करण संबंध नहीं ये फल होता है कार्यकरण मतलब कर्म कर, जो आप साधन करते करते आप साधन को जब छोड़ देता है तब वो फल आ जाता है ऐसा होता है अकार्य करण और कर्म फल तो कार्यकरण के साथ होता है वहां शरीर वाग मनोभी शरीर वाणी मन सब चाहिए उन सब के साथ उसका फल होता है विद्याफल में तो शरीर वाग मन को छोड़ करके फिर ये जब अंत में ध्यान लगाएंगे तब होता है। अब वो, वो वहां रहे नहीं रहे उसका पता नहीं उसकी चिंता नहीं रहनी चाहिए ये आपको कर्म फल दे रहा है कि विद्या फल दे रहा है कैसे पता चलेगा अभी आपके जीवन में बहुत कुछ फल हो रहे हैं ना ये कर्म का फल है कि विद्या का फल है कैसे मालूम होगा कोई तरीका है आ, बड़ा मुश्किल है हाँ वो तो नहीं है ये विद्या का फल भी होता है कर्म के फल भी होता है विद्या का फल का मतलब शरीर शरीरवाग मन से भिन्न होकर के जो फल होगा विद्या का फल होगा पूर्व फल होता है वो तो स्वाभाविक होता है जैसे में होता है वो स्वाभाविक होता है और ये जो शरीर वाह मन से जो कर्म करते हुए कुछ भी फल होता है वो कर्म फल होता है इसलिए दोनों अलग अलग रहे ऐसा होता विद्या फल के लिए शरीर वाग मन की आवश्यकता नहीं शरीर कैसे भी रहे वो हो जाएगा अब वो पहले साधन करते समय उसकी आवश्यकता है वो जैसा भी आप चाहे आप वैसा बना के रखिए वो ठीक है साधन जैसा चाहिए वैसा रखिए फल के दृष्टि से देखने पर विद्या फल और कर्म फल में अंदर होता है कर्म फल हमेशा शरीर वाग मन के साथ ही अनुभव किया जा सकता है और विद्या फल जो है यानी ये जो अकाह्य रूप जो फल है उसको तो शरीर वाग मानस छोड़ने के बाद अनुभव किया जा है इसका मतलब या तो आप अभिमान को छोड़ो जीवन मुक्ति अवस्था में जैसा बोलता है ये असंग रूप से आत्मा को जानो तब भी विद्या फल का अनुभव किया जा सकता है बाकी तो कर्म बल का ही अनुभव होता है इसका मतलब आप स्वाध्याय कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो विद्या फल प्राप्त हो रहा है ऐसा नहीं है शरीर वाक मन के साथ आप आत्मा है उसको लेकर के तो आपको तो कर्मबल ही प्राप्त हो रहा है विद्या बल प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसा है तो ये तो कर्म बल विद्या बल तो शरीर वाक से नहीं होता है ये बोल रहे नि्य सिद्धम विद्याफलम अविद्या पिधान भंग मात्र अपेक्षम कर्मफलम अथा अपरम विशेष और भी विशेष है कितने सारे विशेष है कि ये विद्याल तो नित्य सिद्ध है विद्याफल अविद्या पिधान भंग मात्र अपेक्ष उसकी अपेक्षा तो इतने ही है कि अविद्यान ककारेण अविद्या का भंग हो जाए अविद्या एक पिधान है एक आवरण है वो अविद्या आवरण को भंग करते ही विद्या बल प्राप्त हो जाता है स्वाभाविक जो है वो प्राप्त हो जाएगा किंतु कर्म कर्मफल ऐसा नहीं कर्म बलम अन्य था कर्मबल ये तो पहले तो कर्म कर्मफल नित्य नहीं है अनित्य है और दूसरा वो अविद्या विधान वाला नहीं है अविद्या भंग होने मात्र से कर्म कर्मबल प्राप्त नहीं होगा अविद्या को भंग करने के बाद में फिर अनुष्ठान विशेष को करना पड़ेगा तब वो कर्मफल प्राप्त होता है ये भी दोनों में अंतर है इसी को कहा विषय इंद्रिय संयोग जन्य ये बात करता बाट विद्या फल विषय इंद्रिय संयोग जन्य नहीं होता है और कर्मफल इंद्रिय संयोग जन्य होता है ये देखो ये अज्ञे टू सत्वाच्च कर्मफलम विद्या बल विलक्षण इत्या और जितने अज्ञानी है उसमें सब कर्म फल रहता है विद्याफल नहीं रहेगा तो अज्ञेष अभी सत्ता अज्ञानियों में रहने के कारण भी कर्मफल विद्या बल से विलक्षण है विद्या बल तो ज्ञानी में रहेगा कर्म बल अज्ञानी में रहेगा ऐसा तो ये दोनों का अनुभव भी ऐसा होता है क्योंकि कर्म बल अनुभव करने के लिए उसको शरीर अवाकमानों के साथ में होगा और उन साधनों से ही होता विद्या बल अनुभव करने के लिए उनका आवश्यकता नहीं है उससे भिन्न होने से होता है जब उसको यह अनुभव होगा हो, मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ तभी विद्या का अनुभव कर सकते बाकी कैदा की कोशिश करो विद्या का अनुभव नहीं होता कर्म का उपासना का फल का अनुभव होता है विद्या का नहीं हो वो विलक्षण है इसलिए कहा ब्रह्मादित स्थावरदेव ये सारे अज्ञानी है ब्रह्मादित स्थावरदेव जितने भी है ये संसार का अंदरपाती है अंदरपादी होने से इसमें विद्या प्राप्त नहीं होता है तारतम्य भाक्वाद अभी कर्मफल विद्या और तारतम्य को दिखा रहे कई प्रकार का तारतम्य दिखा रहे तारतम्य कहा होता है कर्मफल में होता है विद्याफल में तारतम्य नहीं होता क्यों क्योंकि विद्याफलात अनदिश्चय विद्या बल में आदिशय नहीं रहता है एक रूप में होगा कोई भी प्राणी कोई भी अवस्था में विद्या को प्राप्त करता है तो एक रूप में यथा मनुष्यणाम यथा तथा ऋषिणाम तथा देवानाम ये सब ऋषियों का गंधर्वों का, का मनुष्यों का ये जैसा जैसा अनुभव होता है ये विद्या बल में एक रूप में होता है ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ तो वही होगा सब एक ही रूप में होगा ये आदिशय नहीं होता छोटा बड़ा नहीं होता ये ये विद्या का विशेष है लेकिन कर्मफल में हमेशा तारतम्य रहे कर्मफल एक रूप में नहीं होता ये भी तो भेद हो गया कितने सारे भेद हैं श्रुधेर अर्थ अनुसारित्व अनुशब्दार्थ अनुशब्द कहा अनुश्रूय दे अनुश्रूय दे मैंने श्रुति जो है अर्थ अच्छा के अनुसार ही कह रही है यह अनुशब्द का अर्थ किया ये अनु को भी उन्होंने टीका कर दिया स एक गोमाश आनंद मांस आनंद इत्यादि श्रुति ये में दिखाने वाली श्रुति है एक मनुष्य का आनंद है और जो मनुष्य का सौ गण आनंद है वो गंधर्वों का आनंद है इत्यादि करके कहा गया वहां तो आनंद की वृद्धि दिखाई गई निश्चय दिखाया फल वैलक्षण्यम उपलक्षण कृतवाधन वैलक्षण्य महा अब तक फल में विलक्षणता दिखाई अनेक प्रकार से उसमें विलक्षणता तो दिखाई अब साधन में भी विलक्षण है साधन ब्रह्म विद्या का साधन अलग है कर्म का साधन अलग है तो फल वैलक्षण्य उपलक्षण फल वैलक्षण्य को उपलक्षण बना करके क्योंकि साधन वैलक्षण्य के बिना फल वैलक्षण्य नहीं हो सकता तो साधन में भी वैलक्षणता है ततच तदहेदो धर्म से तारतम्यून्य धर्म में भी तारतम्य मानना पड़ेगा इसलिए फल में तारतम्य आ गया ना फले तारतम्य श्रुतत्वाधि यहात तथा शब्द का अक्ष है फल में तारतम्य सुना गया है इसीलिए धर्म में भी तारतम्य मानना पड़ेगा हेदु वैचित्र्य बिना कार्य वैचित्र वैचित्र आकस्मिकत्व आपत्ति ऐसा क्यों मानना चाहिए क्योंकि हेतु में विचित्रता के बिना हेतु में तारतम्य के बिना कार्य फल में तारतम्य नहीं मान सकते ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा आकस्मिकत्व आपत्ति वो अचानक आ गया ऐसा मानना पड़ेगा हो गया ऐसा मानना पड़ेगा हो ऐसा हो गया नहीं होता कुछ कारण होता है अपने आप हो गया ऐसा होगा तो फिर अपने आप तो हमेशा ही होना चाहिए अपने आप होने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है ना अपने आप हो रहा तो हमेशा होना चाहिए तो ऐसा नहीं होता कोई कारण से होता है तो वो कारण तारतम्य कार्य तारतम्य को दिखा रहा है या कार्य तारतम्य देकर के कारण तारतम्य मानना पड़ेगा वो कारण तारतम्य क्या है यह दिखा रहा है आगे बोला है ना मोक्षे विद्या रूपम साधन एक रूप में व्यक्तम विद्या कर्मणो स्वरूप वैचित्यम मोक्ष में तो विद्यारूप एक ही साधन है मोक्ष का साधन और कुछ भी नहीं है ब्रह्म विद्या एक ही है तो ब्रह्म विद्या कितने रूप में रहेगी एक ही रूप में रहेगा कोई भी प्राप्त करेंगे ब्रह्म विद्या तो समान रहेगी वो नहीं देखता है ब्रह्म विद्या तो ये नहीं देखती है कि ये कोई चौराटा है कि बड़ा है कि कौन है कैसा है कुछ नहीं देखता है अब अधिकारी जित हो गया ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई तो वो जो जैसा उत्पन्न हो गया उसका फल वैसा ही दे देगा उसमें वहां कोई भेद बुद्धि का कोई विभाजन विभाग बुद्धि का कोई काम नहीं ब्रह्म विद्या का विद्या आने पर ऐसा होता है विद्या आने के जो जो साधन है वो तो अधिकारी अपेक्षित है अधिकारी जैसा रहेगा वैसे साधन जल्दी सिद्ध होगा अधिकारी नहीं है तो कितना भी करो कुछ नहीं होता इसी प्रकार है यहाँ बोलते हैं कि मोक्षे विद्यां साधनमे एक व्यक्त विद्याकर्मो स्वरूपिथ्य विद्या का भी स्पष्ट है कि और भी है विद्या साधनचतुष्टय विशिष्टो अभी ऐसा विद्या में अकी एक ही है कौन है वो साधनचत विशिष्टो अ जो साधन चतुष्ट संपन्न होगा वो विद्या में अधिकारी होगा और किस में अधिकारी नहीं होता और कर्म में तो अनेक अधिकारी हैं। कर्म तो ब्राह्मणों के लिए अलग है क्षत्रियो के लिए अलग है वैश्यों के लिए अलग है शुक्रों के लिए अलग है स्त्रियों के लिए अलग है और ब्रह्मचारी के लिए अलग है वाहन के लिए अलग है संन्यास के लिए अलग है गृहस्थ के लिए अलग है सबका अलग अलग है वो अलग अलग देख रखे करेंगे तो अनेक अधिकारी हो गया ना साधन जदुष्टय उसमें भी जो जो अच्छा विद्यावान बुद्धिमान होगा ठड़ंग वेद वेद होगा तो विशिष्ट अधिकारी हो जाएगा और कम है तो सूत्र अधिकारी होगा साधन विशिष्ट अधिकारी एक रूप है यहां और नाना रूपस्तु कर्मणीतिया अधिकारी भेद महा नाना प्रकार के कर्म अधिकारी भेद दिखाया नाना प्रकार के कर्म होता है इसमें कर्म का और विद्या का इस प्रकार भी स्पष्ट रूप से भेद है फल में भी भेद है साधन में भी भेद है अधिकारी में भी भेद है तो धर्म इत्यादि कहा hmm. धर्म तारतम्या अधिकारी तारतम्यम भाष्यकार ने कहा धर्म के तारतम्य देखो उससे अधिकारी का तारतम्य जान लो कर्म अधिकारी तारतम्य हे दो कर्म का अधिकारी ने तारतम्य का और भी हेलू देते ना? बहुत बारीकी से विचार किया कि अभी आगे कुछ बोलने का ना रहे इसलिए पूरा विचार करके बता रहे थे कि अस्तित्व सामर्थ्यादि कृतम अधिकारी कार्य भगवान ने कहा ना ज्ञानी दुरानी अच्छा चरदर्षभा चतुर्विथा भजन देमा चार प्रकार के लोग मेरे भजन करते हैं भगवान ने देख लिया कि ये सारे दुनिया में चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं आज कोई तो चार नहीं और भी होगा कोई कोई अपने अपने क्या क्या मांगने के लिए करता है लेकिन ये सब अस्तित्व में आ जाएगा कोई है अस्थी अस्थी वो मांगना ही जानता है बिना मांगे नहीं नहीं सकता वो कहीं भी जाएगा मंदिर जाएगा मांगेगा कोई संत के पास जाएगा मांगेगा वो किसी के पास कहीं भी जाएगा मांगना मांगना चलता रहता ये होता है ये बोलते अतिथि भगवान के पास जाएगा तो भी मांगेगा जैसा वो यमराज के पास दिया था नदी तो नदी के पहुंचने पर यमराज ने यह सोचा ये भी तो मांगने आया होगा क्योंकि लोग तो ऐसे मांगने के लिए आता है और किसके लिए जाता है तो वो सोच करके फिर वो ये देने के तैयार हुआ लेकिन वो स्वीकार नहीं किया ये होगा फिर जिज्ञासु होता है कोई कोई जिज्ञासु जानने की इच्छा रखता है वो अधिक विषय को जानना चाहता है जानकारी से तृप्त होता है वो जिज्ञासु आर्थिक जिज्ञासु ज्ञानी भरत वो आर्थ है कोई दुखी है पीड़ित है अपने रोग आदि से पीड़ित है और एक ज्ञानी होता है और ज्ञानी तो कुछ नहीं मांगता है वो भी हमारे भक्त होते हैं तो ज्ञानी तो आत्मे में जो ज्ञानी भक्त मेरे होते हैं ऐसे भगवान ने कहा बाकी भक्त सब है, फिर भी वो लोग ठीक है कम से कम मेरे पास आकर के पूछता है उदारा सर्वे ज्ञान ज्ञानी तो आत्मयू में बाकी लोग भी ठीक है ऐसा नहीं कहा कि ये लोग घटिया है वो भी ठीक है वो तो मांग रहा है कोई बात नहीं लेकिन ज्ञान ही तो आत्मयू में सबसे प्रिय तो ज्ञान है वो तो मेरे आत्मा ही है ऐसा करके एक कहते हैं तो ये तारतम्य से फल में तारतम्य दिखा रहा है और अर्थित्व सामर्थ्य आदि में भी तारतम्य है इसके कारण भी सर्वत्र तारतम्य तारतम्य है ही ये सब कहा है ये सब कर्म में है दिखाना चाहे ये ध्यान रखना हाँ कर्म में ये सब है और विद्या में तो एक ही है तो साधना सजलते संबंध होना चाहिए किंतु साधना जलते संबंध होने के पीछे तो तारतम्य रहेगा साधना जलते संबन्न होने के पहले तो उठपटाम रहेगा तो उसको पिटाई भी करना पड़ेगा वो सब करना पड़ेगा साधना जलते संबंध हुआ ही नहीं संपन्न होने के बाद में फिर तारतम्य नहीं रहता फिर वो बराबर में आ जाएगा उस ज्ञान तो उसी के बाद ज्ञान होना है इसकी चीज इसी से और जितना ऐसा हो जाए कि आगे काम चलेगा किंतु साधना संपन्न होने के लिए ये कर्म की भी आवश्यकता है क्योंकि तत्व में कर्म का अनुष्ठान भी हो जाता है उपासना आदि सब कुछ करना पड़ेगा वह तारतम्य रहे किंतु आगे तारतम्य नहीं रहता तो इस प्रकार का अनेक भेद दिखाना जाते हैं अभी टीकाकार और विस्तार करेगी जितना बाटिककार ने बोला उसका और लंबा करके टीकाकार करोगे ओ पूमद पूर्ण मिलम पूर्ण पूर्णस्य दस्य देवाशिष्य दे